रूपा ददाती स्वदाक वंदेह श्रीगुराशुता पदकमल श्रीगुरों सागर जाता सहगण रघुनाथ सजीव साइता सवधूत पिजनसहिता कृष्णचैतन्यम सहगना ललिता श्री विशाखाता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत का राधाकांत नमस्ते तप्तकांशन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावेश्वरीजानो सुते देवी प्रणमा हरिप्रिय च कलपत पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यान श्री अद्वैत गिवा सदी हरे कृष्ण परमो लाभो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण आवाज सुनाई दे रही पीछे तो हम एक विशेष लीला स्थली में हैं तो ये जो स्थान है गुजरात में नॉन है अधिकतर और आप सबने नाम सुना है इसका इसको डाकुर कहते हैं क्या कहते हैं तो इसका ओरिजिनल नाम डंकपुर था पहले तो ये फेमस था महाभारत के समय में वन के रूप में और बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ आते थे और अपना भजन स्थली उन्होंने बनाया था क्योंकि यह स्थान बहुत रमणीय था और बहुत सारे तालाब आदि हुआ करते थे और डिस्टर्ब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था तो अधिकतर ऋषि मुनि वन में भजन किया करते थे तो उस समय एक ऋषि थे जिनका नाम था ड का तो ये जो डंग का ऋषि हैं वो भी यह भजन करते थे या तपस्या करते थे तो उनके तपस्या से शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों के बहुत प्रिय थे डंकर ऋषि एक कृष्ण के और दूसरे शिवजी के तो हमें भगवान का भी प्रिय होना चाहिए और भक्तों का भी प्रिय होना चाहिए तो जब शिवजी प्रकट हुए हैं तो शिव जी ने पूछा कि आप कुछ मांगो मुझसे हाँ मैं बहुत अधिक तुम्हारे कार्यों से तपस्या आदि से प्रसन्न हों तो उन्होंने कहा कि हे शिवजी मैं चाहता हूँ कि आप शाश्वत रूप से यहाँ निवास करो परमानेंटली यहाँ रहो तो शिवजी ने कहा कि हाँ मैं आपके साथ रहूँगा तो इसलिए डंक ऋषि के कारण इसका नाम डंकपुर भी हुआ और फिर हमने अभी एक महादेव का दर्शन किया था क्या नाम था उनका पढ़ा नहीं बाहर डंकेश्वर महादेव हाँ डंकेश्वर महादेव था और डंक ऋषि के कारण ही हुआ था तो ऐसे ये जो स्थान ये डंक ऋषि को बहुत प्रिय था और फिर एक बार जब हस्तिनापुर में राजा परीक्षित ने जन्म लिया था और उस समय परीक्षित महाराज का जने उद धारण करने का सेरेमनी क्या कहते हैं इसको थेड सेरेमनी हाँ हाँ योग्यो संस्कार योग्योपवित संस्कार वो होने वाला था तो भगवान को न्यूज़ देने के लिए भीम जी आए द्वारका में कृष्ण को इन्वाइट करने के लिए चलिए वहाँ परीक्षित का यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले हैं तो भीम के साथ भगवान कृष्ण इस वन से गुजर रहे थे तो भीम तो वैसे ही उनको भूख प्यास बहुत सताती है हाँ इनको उर्कोदर कहा गया है कि उनका हा? जो स्टमक है कभी शांत नहीं रहता वो मांग करते रहता है तो जब शिव भीम जी यहाँ से गुजर रहे थे कृष्ण के साथ तो उनको बहुत प्यास लगी। तो उस प्यास को बुझाने के लिए वो ढूँढ रहे थे कि मुझे जल कहाँ मिलेगा जल कहाँ मिलेगा तो इस मुनि डंक ऋषि के आश्रम के पास से ये सारे गुजर रहे थे तब तो कृष्ण ने कहा कि है भीम हाँ देखो वहाँ छोटा इतना सा पानी का एक गड्ढा था छोटा सा कि उससे पानी पी लो तो भीम ने वो पानी पिया भीम ने भी पिया और कृष्ण भी पिए तो भीम के हृदय में एक भावना का उदय हुआ कि कोई भी व्यक्ति प्यासा है तो उसको हमेशा पानी की आवश्यकता है तो यहाँ इतना इतना छोटा पानी का गड्ढा क्यों तो भीम ने अपनी गदा उठाई और गड्ढे में जोर से मारी तो ये कुंड निर्माण हो गया हाँ एक गोमती कुंड आप सोचो भीम का जो प्रहार है वो कितना पावरफुल है तो भीम ने गदा मारी तो उससे इतना बड़ा जलाशय विशाल जलाशय प्रकट हुआ और फिर सब लोग ऋषि मुनि भी खुश हो गए और सारे प्राणी भी आकर यहाँ जल पीते थे पाँच एकड़ का था अभी पता नहीं वहाँ वहाँ तक है सोचो कितना बड़ा विशाल है तो ऐसे भीम के कार्यकला बहुत शक्तिशाली हैं तो फिर डंकर ऋषि ने कृष्ण को देखा तो उनका बहुत स्वागत किया उन्होंने अपनी कुटिया में ले गए उनको बैठने के लिए आसन दिया उनके लिए फ्रूट्स आदि दिए उनको फ्लावर गार्डन दिया तो डंकर ऋषि की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए फिर डंकर ऋषि सोच रहे थे मुझे कुछ मांगना है हा? हमेशा क्या रहता है कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं हम तो वहाँ डंकर ऋषि ने भगवान कृष्ण से मांगा सेम चीज़ मांगे जो उन्होंने शिव जी से मांगे थी कि हे कृष्णा आप यहाँ शाश्वत रूप से निवास करो भगवान साइलेंट हो गए अभी अभी तो द्वारका से आए यहाँ रहूँगा तो मेरी रानियाँ वहाँ मुझे रहने नहीं देंगी तो उन्होंने कहा कृष्ण साइलेंट हो गए बोल नहीं रहे थे तो डुषि थोड़े दुखी हो गए थे हाँ तो फिर भगवान ने कहा थोड़ी देर लंबा ज्ञाप होने के बाद कृष्ण ने कहा कि मैं यहाँ निवास करूँगा लेकिन अभी नहीं हाँ कलयुग जब आएगा तो कलियुगा के समय में हाँ मतलब कलियुगा के जो चार साल हो जाएंगे तब मैं आकर यहाँ निवास करूँगा हाँ अपने मूल रूप में द्वारका से आकर यहाँ निवास करूँगा तो फिर भगवान आते हैं यहाँ रणछोड़ राय के रूप में निवास करते हैं कौन से भगवान है यहाँ हाँ तो ओरिजिनल जो द्वारकाधीश हैं जिनका हम दर्शन करने गए हैं उन्होंने द्वारका छोड़ दी द्वारका को छोड़कर यहाँ आ गए हाँ, अपने भक्त के साथ तो यहाँ एक महान भक्त ने जन्म लिया था जिनका नाम था विजयानंद बोढ़ाना क्या नाम था हाँ तो ये विजयानंद पहले कृष्ण के ब्रज के सखा थे वृंदावन में तो ये जो विजयानंद बोडाना है या विजय सिंह बोडाना ये और इनकी पत्नी थी गंगोबाई क्या नाम था उनका तो गंगोबाई हाँ ये भी महान भक्त थी ये दोनों ब्रज के भक्त हैं ब्रज के कृष्ण के गोल सखा है विजयानंद और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सुधा हाँ सुधा ये उनकी पत्नी थी ब्रज में तो वो दोनों भगवान ने उसी समय कहा था एक विशेष लीला हुई थी होली के समय में हर कोई कृष्ण को, को पूजने जाता था उनके साथ होली खेलता था लेकिन वृंदावन में ये विजयानंद उस दिन घर में रहा उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कृष्ण की पूजा करने की तो उस कारण से भगवान स्वयं गए उनके पास और फिर बाद में कहा कि तुम गुजरात में जन्म लोगे कलियुगा में और मेरे महान भक्त बनोगे और मुझे इनवाइट करोगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तो भगवान जब द्वारकाधिश के रूप में अपने विग्रह के रूप में वहाँ रहते थे द्वारका में तो हर पूर्णिमा में कई ग्रंथों में वर्णन आया कि हर पूर्णिमा में जाते थे या ये और इनकी पत्नी दोनों द्वारका कुछ स्थानों में वर्णन आया कि छः महीने में एक बार द्वारका जाते थे यहाँ से पैदल तो ये जब पैदल निकलते थे यहाँ से तो पहले घर में तुलसी को उगाते थे और जब तुलसी बहुत सुंदर हो जाती थी तो दोनों पति पत्नी एक एक तुलसी अपने हाथ में लेकर या कंधे में या तो फिर सर के ऊपर लेकर निकलते थे तो परिक्रमा या, या यात्रा में तुलसी के साथ जाना बहुत पावरफुल है कृष्ण को आप अट्रैक्ट कर सकते हो इसलिए हम महाराष्ट्र में देखते हैं जब वहाँ भगवान विठल का मंदिर है महाराष्ट्र के जो प्रमुख विग्रह जैसे गुजरात में द्वारका है उड़ीसा में जगन्नाथ हैं साउथ में बालाजी है या रंगनाथ हैं हाँ तो वैसे ही महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल है रुक के साथ द्वारका से कृष्ण जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उनका नाम विठ्ठल होता है तो वहाँ लोग जब निकलते अपने घरों से भगवान का दर्शन करने जाने के लिए श्रेया तो अपने सर में तुलसी को रखे जाती हैं किसको रखी जाती हैं हाँ अभी भी हम दो उसकी परिक्रमा में थे मायापुर की परिक्रमा तो गोपी परांधन प्रभु की जो पत्नी है रशियन है हाँ लेकिन पूरे सात दिन माता माताजी अपने सर में तुलसी को लेकर नवदीप मंडल की परिक्रमा करी सारे आश्चर्यचकित थे डिवोडी तो तुलसी के द्वारा कृष्ण को आप खरीद सकते हो तो जब ये जाते थे और वहाँ तुलसी के द्वारा भगवान की पूजा या अर्चना करते थे तो इन्होंने लगभग सत्तर साल कंटिन्यूसली गए कितना पक्का डिटर्मिनेशन होगा और भगवान के दर्शन के लिए जाते थे कोई और आशा नहीं रखते थे भगवत दर्शन के अलावा कोई और उनकी दूसरी इच्छा नहीं होती थी तो इस प्रकार से हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान हम सोचते हैं कि भगवान का दर्शन करना ये बहुत हल्की चीज़ है हाँ हम ये नहीं महसूस करते इम्पोर्टेंस नहीं जानते कृष्ण का दर्शन का अब जगन्नाथपुरी जाते हो तो वहाँ एक पंडा है पट्ट जोशी महापात्र तो मतलब शायद अठारह समथिंग में वो पंडा जब संध्या में जगन्नाथ की उसने सेवा की भगवान को सुलाया और सुलाकर जब बाहर आ रहा था तो सिमद्वार में उसने एक बड़े विशाल व्यक्ति को देखा इतने विशाल व्यक्ति को देखा कि उसका मुंह में उसको दिखाई नहीं दे रहा था इस पढ़ना ने कहा रुख कौन हो तुम बताओ तो उसने कहा मैं विभीषण हूँ कौन हो आप चैतन्य मंगल पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने या जगन्नाथ का दर्शन करने सारे देवी देवता जाते थे तो जगन्नाथपुरी में भी सारे देवता गण भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं तो वहाँ इस पंडा ने पूछा कौन हो बताओ कुछ आईडी वगैरह लाए हो क्या साथ तो उसने कहा मेरे पास आईडी डी है उसने अपना तो विभीषण ने अपना ब्रासलेट क्या कहते हैं उसको हाँ तो कंगन बड़ा सा कंगन निकाला इतना बड़ा भी इतनी हाइट थी विभीषण की इतना बड़ा कंगन कि जैसे कि बैलगाड़ी का व्हील हो क्या है बैलगाड़ी का व्हील और उसके ऊपर लिखा हुआ था विभीषण का नामकरण नाम, नाम आदि और उस पंडाल ने ऐसे कैसे उठाएगा बैलगाड़ी का व्हील इतना गोल्ड का अभी भी पूरे में उनके जो वंशज हैं उनके घर में वो गोल्ड का वो पड़ा है वो का कंगन है तो ऐसे हाँ जो देवी देवता गण हैं या इतने महान महान भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है भगवान का दर्शन करने की है हम तीन घंटे बिताए लेकिन एक एक मिनट भगवान के सामने खड़े रहने में हमें कितना ये होता है कब भागो यहाँ से हाँ इच्छा नहीं होती ना मैं वैसे ही सोच रहा था कि दो तीन घंटे बैठ के आए हैं और हम खड़े रह तो दो मिनट हो जाए तो चलते अरे भागो हो गए भगवान निकलता हो साइड में हाँ तो फिर वो देखा देखा जाए तो हमारा कोई रति नहीं है प्रभुपाद एक अपने शिष्य के घर गए हाँ तो उनके घर गए उन्होंने बुलाया प्रभुपाद उनके असिस्टेंट वगैरह गए तो वो अपनी पत्नी वगैरह के साथ थे वो डिवोटी तो घर में अल्टर था तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपका अल्टर देखना चाहता हूँ तो उनका अल्टर देखा तो उसमें तो बहुत सारे अलग अलग विग्रह वगैरह विग्रह तो नहीं फोटोज थे राधा कृष्ण के गौरताई के और कुछ गुरु परंपरा और वहाँ एक युवती का फ़ोटो भी था एक माता का क्या था आल्टर में फ़ोटो तो प्रभुपद ने पूछा ये कौन है वो कहते हैं वो वो वे डिबोटी वो कहता है कि ये इनसे मैं प्रेम करता था अपने पूर्व जीवन में क्या करता था इतना आसक्त हो गया था उससे कि लेकिन क्या हो गया कि वो मुझे छोड़ के चले गए किसी और से उसने विवाह कर दिया भाग के चले गए तो तब तो मैं बहुत डिस्टर्ब था उस समय मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले या डिवोटीज़ मिले जिनके द्वारा मैंने भक्ति थोड़ा सीखा तब तो मैंने सोचा कि ये माता मेरे क्या है गुरु हैं उसका फोटा उन्होंने हाल में रखा तो प्रभुपद ने कहा इस प्रकार से पूजा नहीं करते हैं तो फिर वो कहने लगा प्रभुपाद को कि उनकी आंखें इतनी सुंदर थे कि मैं उनको देखना चाहता था फिर प्रभुपाद ने बोला उसको प्रहुपदी का कृष्ण इतने सुंदर है कि जो स्वर्ग की सुंदर्या हैं उनका सौंदर्य उनके सामने एक मेंढक के सौंदर्य के समान है और स्वर्ग की जो सौंदर्या है उनसे भी अधिक सुंदर हाँ जो वैकुंठ के लक्ष्मी लक्ष्मियाँ हैं उनसे भी अधिक सुंदर ब्रज की गोपिकाएं हैं अब सोचो गोपियाँ कितनी सुंदर होंगी ऐसी सारी सुंदर गोपिकाएँ कि आंखें एक तक एक नील युवक को देखती हैं वो कौन है कृष्ण है ऐसे कैसे ऐसे ने कहा कहा कि इस प्रकार से जो भगवान का दर्शन है हाँ उसके लिए हमें बहुत आतुरता और उत्साह होना चाहिए और भगवान को हमें निरखना चाहिए तो वैसे ही ये बोडाना और उसकी पत्नी केवल द्वारकाधीश को देखने के लिए जाते थे और निरंतर द्वारकाधीश को देखा करते थे अपने आंखों से हाँ जैसे कि उनके सौंदर्य को पी रहे हो तो ऐसे द्वारकाधीश की सेवा में कंटिन्यू वो जाते थे और कितने साल लगभग बहत्तर साल 70 या बहत्तर साल रेगुलर रेगुलर गए तो फिर भगवान ने देखा भी बहुत वृद्ध हो गए हैं भगवान को करो ना आए हाँ भगवान जब भक्त की सेवा को देखते हैं, कंटिन्यूसली वो करता है दृढ़ता के साथ हाँ। और सरलता के साथ तो भगवान का हृदय भी पिघलता है भगवान भी एक पर्सन है वो भी फीलिंग्स जानते हैं तो जब भगवान ने देखा कि इतना शरणागति मेरे प्रति है बोडाना और उनकी पत्नी का गंगू का तो उन्होंने कहा है बोडाना अबिना तुम आओ मत हाँ। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ कब बोडाना एक दिन तुम बैलगाड़ी लेके आओ मुझे लेने के लिए तो फिर भगवान वहाँ तैयार थे द्वारका में और वेट कर रहे थे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा बोडाना आएगा और द्वारका से मुझे अपने घर ले जाएगा देखो जब ये बोडाना गए अपने वो अकेले गए और उनके पास बैलगाड़ी अपना नहीं था फिर भी उन्होंने बैलगाड़ी किसी और से मंगाया आप वहाँ खड़े होंगे ना टेम्पल में देखा ना वो बैलगाड़ी के साथ बोडाना का फोटो था तो वहाँ जब ये बोडाना पहुंचा तो देखा कि सारे ब्राह्मण वहाँ के ब्राह्मण अलग अलग धाम में अलग अलग ब्राह्मण पूजा करते हैं यहाँ के ब्राह्मण को कहते हैं गुगली ब्राह्मण गुगल से गुगली <laughs> तो वैसे गुगली ब्राह्मण है जैसे मैं कहाँ गया था गंगोत्री गया था तो वहाँ एक प्रकार के ब्राह्मण है नाम भूल गया तो ऐसे ब्राह्मण है यहाँ गुगली ब्राह्मण जो पूजा करते हैं और इनको थोड़ा पता चला कि ये बोडाना आने वाला है भगवान को ले जाने के लिए द्वारकाधीश को ले जाने के लिए तो वो सारे चकित हो गए फिर उन्होंने क्या किया भगवान को उस दिन सारे दरवाजे बंद किए अच्छे से लॉक किए और तब तक तो बोडाना पहुंचा द्वारका में और फिर भगवान स्वयं ही मध्य रात्रि में सारे दरवाजे खोलते हैं उस विशाल मंदिर के और बाहर आते हैं बोडाना बोडानों को बैलगाड़ी चलाना इतना आता नहीं था वृद्ध हो गया था भगवान ने कहा बोडाना तुम सो जाओ बैलगाड़ी मैं चलाऊँगा अब सोचो ऐसे बोडाना फिर भगवान स्वयं बैलगाड़ी चलाते हैं चलाते हुए द्वारका से यहाँ आते हैं यहाँ डाकोर में आते हैं तो मतलब यात्रा की परिपूर्णता क्या है कृष्ण को अपने साथ ले जाना द्वारका में दो डिबोटीज ने यात्रा की थी जब भी वो द्वारका से वापस गए खाली हाथ नहीं गए क्या साथ ले गए कृष्ण यदि कृष्ण नहीं आया हमारे साथ वापस तो सोचना चाहिए वो यात्रा हमारी पूर्ण नहीं है अपूर्ण है तो जैसे दुर्योधन भी यात्रा में गए थे हमेशा मैं बोलता रहता हूँ दुर्योधन और अर्जुन तो एक एक फोन लेके आए साथ आपने कृष्णा और एक भगवान की भौतिक शक्ति माया हाँ दुर्योधन भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी को ले आए तो वैसे बोडाना भी गए यात्रा में और स्वयं कृष्ण को अपने साथ ले आए जब कृष्ण यहाँ आए डाकोर के नज़दीक पहले एक स्थान आता है अर्ली मॉर्निंग तो बोड़ानों को कहा बोडानो उठो बोडाना उठा उठ जाओ तो बोडाना उठ गए तो भगवान को तो भूख भी लगी तो शायद दातुन करना था तो भगवान ने वहाँ नीम ट्री हाँ, हम नहीं जा रहे उस स्थान में तो जहाँ नीम ट्री से दातुन किया तो वो जो शाखा है नीम ट्री की पूरा नीम का वृक्ष अभी भी है कड़वा है लेकिन जो शाखा भगवान ने यूज़ की है वो मीठी है तो आज भी डिबोटीज डो हाँ, रंगना रंगनाथ ने रणछोड़ राय का स्मरण करने के लिए वहां जाते हैं तो इस प्रकार से भगवान यहां आते हैं तो वहां सुबह जब ये गुगली ब्राह्मणों ने देखा कि कृष्ण है नहीं द्वारका में द्वारका देश का जो इतना विशाल मंदिर खाली हो गया ये घटना 1700 समथिंग की है सत्रह या ऐसी कुछ है तो जब उन्होंने देखा कि भगवान सत्रह में टेम्पल बनाए तो उस आसपास की है तो फिर जब उन्होंने देखा कि भगवान नहीं है तो गुगली ब्राह्मण सारी ब्राह्मण सेना ना यहाँ आ गई उनका पीछा करते हुए तो डा उन्होंने क्या किया था भगवान को बोडाना ने भगवान को छुपाया कहाँ छुपाएंगे तो इस इस टैंक में जलाशय जल में डाल दिया तो जो मंदिर हम गए थे दर्शन करने एग्जैक्टली भगवान वहाँ नीचे थे पानी के अंदर और जब आए तो बोडाना के प्रति बहुत गुस्सा थे सारे लोग एक ब्राहि कुछ ब्राह्मण तलवार लेके आए थे तलवार से बोदाना का गर्दन काट लिया एक ब्राह्मण ने तो सारे भक्त दुखी हो गए और फिर उन्होंने देखा कि कहाँ है वो विग्रह उनको ढूंढने के लिए उन्होंने बड़े बड़े स्टिक्स डंडे लिए अपने हाथ में जो बहुत नोकदार थे और जल के अंदर ऊपर से ऐसे मारने लगे तो कृष्ण का विग्रह उधर था तो जल में भगवान को वो डंडे लगे डेटिस हो तो ब्लड आने लगा रेडिश पूरा पानी लाल हो गया तो फिर उस विग्रह को निकाला और वो, वो चाहते थे कि हम ले जाएं, तो लेकिन फाइनली ये तय हुआ हाँ क्योंकि बोडाने तो बोडाना ने तो शरीर त्याग दिया था फिर उनकी जो पत्नी थी गंगू वो भगवान को लेकर खड़ी हो गई तो ये सारे गुगली ब्राह्मण आए उन्होंने कहा कि हमें ये विग्रह चाहिए भगवान को वापस लेने के लिए आए हैं तो फिर ये तय हुआ कि भगवान के वेट का क्या दो सोना दो अभी ये गुगली गुगली नहीं गंगूबाई हाँ गंगूबाई माताजी के पास कुछ धन नहीं था तो भगवान तराजू में जब भगवान को रखा एक और तो इनके पास कुछ नहीं था तो भगवान ने उनको कहा था तुम्हारे नाक में ना छोटी सी नक है उसको तुलसी के एक पत्र के साथ रख देना तो ये पहले से उनको भगवान ने बताया था तो उन्होंने नाक की छोटी सी नत निकाली और तुलसी के पत्र के साथ तराजू में एक और रखी और एक और ये रनछोड़ राय के बिगड़े रखे गए तो समानता हो गई ये गुगली ब्राह्मणों को लगा कि ख़जाना मिलेगा क्या मिला उनको छोटी सी नत और तुलसी पत्र बेचारे वो लेकर चले गए तो भगवान उन ब्राह्मणों के सपने में आते हैं कहते कि आप जब द्वारका जाओगे तो वहाँ एक गाँव है नज़दीक नाम याद नहीं मुझे तो उस गाँव में जो एक कुआ है वापी कहते हैं उसके अंदर मेरे विग्रह आपको मिलेंगे और छः महीने या छः महीने के बाद आप निकालो उन विग्रहों को और फिर मंदिर में उनकी स्थापना करो तो उन्होंने क्या किया उस जल्द ही उस विग्रह को निकाला और तो देखा कि भगवान की आइज़ इनकम्प्लीट है वहाँ आपको द्वारकाधीश को कुछ दिखता नहीं है।, है ना समझ में नहीं आता है एग्जैक्ट यहाँ देखा देखा कि कितने उनके चतुर्भुज रूप में भी हैं आईज और सब कुछ है तो वहाँ आय जैसे कि बंद है हाँ, हल्का सा लाइन है तो कुछ कुछ पार्ट्स जो पूर्ण रूप से नहीं उभर आए हैं, तो उस विग्रह को निकाला तो वैसे थे तो वो दुखी हो गए ब्राह्मण फिर उन्होंने इंस्टॉल किया तो इस प्रकार से भगवान डाकोर आते हैं केवल अपने जो भक्त हैं बोडाना को आनंद प्रदान करने के लिए तो इसलिए जनरली जो भी व्यक्ति द्वारका जाता है वो जरूर डा है रणछोड़ राय का दर्शन करने के लिए तो द्वारकाधीश कृष्ण का मूल नाम रणछोड़ राय है जनरली विग्रह को कहते हैं क्योंकि उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध में अट्ठावी बार रन को रनांगन को छोड़ा था भाग गए थे इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ है तो भगवान कुछ भी लीला करते हैं तो वो आनंद देने वाली है और पूजनीय है उन्होंने माखन चोरी की तो माखन चोरी के रूप में उनको पूजा जाता है कोई व्यक्ति रन से भाग जाता है हाँ तो उस वो कोई व्यक्ति क्षत्रिय ऐसे हुआ करते थे यदि क्षत्रिय घर से युद्ध के लिए गया हो और वापस आता है और पत्नी देखती है कि रणांगन से भाग के आया है तो पत्नी घर में नहीं लेती थी उसको ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है या तो जेत के आए या शरीर का क्या है तो भगवान तो रन रनांगन से भागे तो कोई बड़ी बात नहीं थी ग्लोरियस कार्य नहीं था तो लेकिन फिर भी भगवान के ये कार्य बहुत पूजनीय माना गया है तो इसलिए उस लीला को डिवोटी दोहराते हैं जरा सिंह के साथ और उस लीला को श्रवण करके आनंद अनुभव करते हैं रणछोड़ राय के शीला प्रभुपात के निता गौर प्रेमणे तो हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए ठीक है अभी हो तो कोई एक व्यक्ति जल ले सकता है सबके ऊपर छिड़क सकता है फिर हम वापस निकलेंगे और कल सुबह हम पहुंचेंगे कहाँ उदयपुर उदयपुर में श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे